चार नंबर स्मोक का कुछ विचार हुआ आगे दृश्य की उपेक्षा करते हैं। एक दृष्टा और एक दृश्य दो वस्तु है आत्मा दृष्टा है बाकी शरीर आदि सब दृश्य कोटि ची है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए इसको उपेक्षा दृष्टि में रखनी चाहिए दृश्य में उपेक्षा दृष्टि करेगी राग भी नहीं द्वेष भी राग दृष्टि करेंगे तब इसी का चिंतन होगा द्वेष दृष्टि करेंगे तब इसी का चिंतन होगा उपेक्षा दृष्टि कि स्त्री दृष्टि करनी चाहिए किसको बताते हैं छाए पुस परदृश्यम आवासरूपेण फलाभूत शरीर मारा छबंद पुनर्न सन्धत्ईद महात्मा पुष पिरीदृश्यना आवासूपेण फलाभूत शरीर माराक्षवन्नर्न सन्धत्ईद महात्मा महात्मा इदम शरीरम न संधत्ते फिर इस शरीर को धारण नहीं करते ऐसा धत्ते धाधातु का रूप है सम उपसर्ग है छाया इव पुष ये शरीर का जो है ना शरीर कैसा है परिदृश्यमान जैसे ये मनुष्यों की एक छाया होती है उसमें कोई आत्मदृष्टि आपकी नहीं होती आप उपेक्षा कर देते हैं उसकी छाया की आप ही की छाया हो उसमें उपेक्षा दृष्टि होती है वो कीचड़ में पड़ जाए कई गंदगी में पड़ जाए छाया आप कोई उसे संभालते नहीं छाया जैसे छाया में उपेक्षा बुद्धि होती है कहीं भी पड़ेगा खद्दे में भी पड़ जाती छाया कभी उसके बारे में आपको कोई मतलब नहीं उसी प्रकार शरीर को देखना चाहिए कहते उपेक्षा छाया में जितनी ममता का अभाव है उतने शरीर में होना चाहिए ये कहना चाहते छाया वह छाया पुंगस परिदृश्यमान आवास रूपेण फलानुभूतिया शरीर ये कहते हैं दिखाई देने वाला जो शरीर है आवास रूप से दिखाई दे रहा है ये जो शरीर फलानुभूतिया इसके आगे का परिणाम का विचार करना चाहिए फल आगे इसमें या सड़ना है माने कीड़ा होना है या जलना है या किसी की टट्टी होनी है जिसको तेल फुलेल किया जा रहा है आगे जो फल इसका फल होगा परिणाम ये शरीर का अभी एक परिणाम होना बाकी है कौन सा सड़ेगा कीड़ा बनेंगे इसका परिणाम ये इस शरीर कीड़ा बनेगा और कोई खाएगा तो टट्टी बनेगा कौआ कुत्ता आदि खाएगा तो और जला दिया जाएगा तो राख बनेगा तीन में से एक होना, इसे, होना है इसे चौथा होना गुजरेंगे तीन में से एक होना है इस शरीर को या तो कीड़ा बनना है कोई खाने वाला भी नहीं मिला जलाया भी नहीं गया तो सड़ करके कीड़ा बनना है इसने आगे जाके या जला दिया तो राख बनेगा या कोई जानवर वन जंतु आदि खा लेंगे तो क्या होगा चट्टी बनेगा तो इसका फल ऐसा फल है उसके अनुभव करके अभी से ही इसको थोड़ा त्याग देना चाहिए विचार से करते हैं शरीरम आरात सब निरस्तम जैसे शब होता है ना उसको उससे दूर होना चाहते हैं व्यक्ति उसको छूना नहीं चाहते डेड बॉडी जो होते सब सब के समान आराध गृहस्तम करते दूर से ही इसको त्याग करके अहमता ममता त्याग देना इससे थोड़ा दूर होना आराध शब्द का अर्थ तो दूर भी होता है नजदीक भी होता है यहाँ दूर अर्थ में दूर से ही इसको त्याग करके पुनर्न संदत्त्य ईदम महात्मा इधम शरीरम महात्मा क्या करते पुनर्न संदत्त्य फिर शरीर का धारण नहीं करते ऐसा दूर से इसको तैयार देते हैं फिर तो दोबारा शरीर धारण नहीं करते कौन महात्मा लोग माने महात्मा उसको बोलते हैं महान है आत्मा जिसका आत्मा माने अंतकरण जिसके अंतकरण विशाल हो वो महात्मा है महात्मा शब्द का अर्थ ऐसे है कि तो क्षुद्र बुद्धि वाला होगा वो महात्मा नहीं होगा महात्मा का अर्थ होता है अंतकरण जिसका विशाल हो ऐसे लोग ये शरीर को दोबारा धारण नहीं करते ऐसा कहा आगे सतत विमलबोधानंद सजमलोपाधि सुदूरे अथ पुनरपी नई सस्मतावस्त मरण विषयूत कल्पते कुत्सना सतत विमलबोधानंद सज मलोपाधिमेत सुदुरे अथ पुनरपी नई सीतां बावस्त मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय सतत विमल बोधानंद रूपम समेत या आत्मा का स्वरूप कैसा है निरंतर शुद्ध बोध रूप है ज्ञान रूप है आनंद रूप है ऐसा जो आत्मा स्वरूप को प्राप्त करके निरंतर वो कैसा है मल रहित है स्वच्छ है और ज्ञान स्वरूप है आनंद माना सुख स्वरूप ऐसा आत्मा को सम्यक त्य समय प्राप्त करके उस आत्मा को प्राप्त करके त्यज फिर क्या करो आत्मा प्राप्त करो तो इधर त्याग हो। शरीर में बुद्धि आत्म बुद्धि को, को त्यागो। हो त्यागो। क्या त्यागना? ना जड़ मल रूपोपाधि में तम सुदूर जड़ है मलरूप है ये शरीर मलरूप है और जड़ है ऐसे शरीर जो उपाधि है इसको सुदूरी त्यज आत्मा में आत्मबुद्धि करो आत्मा कैसा है सतत विमल बोधानंद स्वरूपम ऐसा है आत्मा निरंतर अब शुद्ध बोध स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है उसको प्राप्त करके और इधर आत्मबुद्धि त्याग दो त्यज जड़ मल रूपो उपाधि मेतम सुदुरे जड़ है शरीर और मलरूप है माता पिता के मल से बना हुआ है वहां से आरम्भ हुआ है मलरूप जो उपाधि है आत्मा की उपाधि शरीर इसको त्याग दो माने विचार से हटाओ इसको तो दूर है दूर फेंको इसको कहते हैं अथ पुनरअपि नये स्मरियताम बांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पस्ते कुनाय अब कहते हैं अथ पुनरअपि न एस एक बार जब आपने अपने विचार के द्वारा इसको त्याग दिया इस शरीर को फिर दोबारा याद नहीं करना कहते हैं अथ पुनरअपि इस शरीर का फिर याद नहीं करना त्याग दिया त्याग दिया इसको त्याग देना कैसे तो कहते हैं देखो उल्टी जो होती है ना बांध वस्तु जो उल्टी को बांध तो बोलते हैं उल्टी हो जाती है उल्टी के याद करने पर फिर यहां पर जी बिचलाना शुरू होता है उल्टी हो जाती है क्योंकि उल्टी के याद खाते समय के उल्टी का याद हो जाए तो दोबारा उल्टी हो जाए इसलिए ये उल्टी के समान है शरीर बांध तस्तु के समान है बांधवस्तु स्मरण विषय भूतम कलपते कुछ देखा है दृष्टांत दे रहे हैं जैसे उल्टी है वो जब स्मरण का विषय भूत होता है कल परसों उल्टी हुई थी उसका ख्याल अभी आता है तो जी निचलना शुरू होता है वैसे शरीर भी ऐसा ही है कुछ सना कल्पते वो जी निचलना आदि जो के लिए काम आता, आने वाला होता है उल्टी के याद करने पर और घटना घटती गण है इसलिए शरीर का याद करना ही नहीं दुम्हारा उल्टी के समान है जैसे उल्टी को याद करने पर भी परेशानी है इसलिए शरीर उस उल्टी के स्थान में है इसलिए इसको याद नहीं करना छोड़ देना तो छोड़ ही देना बस आत्मादार वृत्ति में रहना इस तरह से उपेक्षा करना इस दृश्य की कहा आगे समूल में तद परिदही बन्ध सदात्मनि ब्रह्मण निर्विकल्पे विशुद्ध नंदात्मना सदात्मनि नन्दत्म समूल में दात्मे ब्रह्मि निर्विपे तय विशुद्धो नन्दात्मना सदात्मनी ब्रह्मी निर्विकल्पे बन्ध एतद समूलम परिदय जो सतरूप है ब्रह्मा निर्विकल्प है कोई आकार नहीं आकार रहित है विकल्प माने आकार निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूपी अग्नि में ऐसा जो ब्रह्म रूपी अग्नि है बंधव उस अग्नि में एतद समूलम परिदे ये जो शरीर है इसके कारण के सहित इसको जला देना कहते हैं जिसका कारण क्या अज्ञान ब्रह्मा, ब्रह्मरूप अग्नि में किस अग्नि में लौकिक अग्नि में नहीं जलाना इसको अहम ब्रह्माष्टी ये जो अग्नि है ज्ञान अग्नि जिसको बोलते हैं वो तो कैसा है सदात्मनि ब्रह्मणी निर्विकल्पे बन्धव ऐसा है बन्नी शब्द के शब्द में बहनऊ सदात्मा है जो ब्रह्म है निर्विशेष है ऐसा जो बहनी है अग्नि है ज्ञान रूपी अग्नि उसमें यह समूलम पर देख माने शरीरम ये शरीर मूल के सही को समूल बोलते हैं मूल इसका क्या है अज्ञान अज्ञान के सहित इस शरीर को परिदी है जला करके इसको जला देना अहम ब्रह्माष्टमी भाव में जाना मेरे शरीर का ख्याल नहीं करना यही जलाना होता है तो ये इसके कारण अज्ञान के सहित इस शरीर को जलाकर ज्ञान रूपी अग्नि में जलाना ये लकड़ी से जलाने से अग्नि से, से लौकिक अग्नि से जलाने से तो फिर दोबारा शरीर लेना पड़ेगा तो ब्रह्मरूपी जो अग्नि अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा जो अग्नि है इस अग्नि में इस शरीर को जला देना कारण के सहित सब मूलम का मूल बने कारण इसका जो कारण है अज्ञान अज्ञान के सहित इस शरीर को जला करके फिर क्या करना जब ये जला देंगे तो उस स्थिति में शरीर बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या रहेगी आत्म रहे तो तो आत्म एक आत्मबुद्धि रहेगी शरीर बुद्धि समाप्त हो जाती तो आत्मबुद्धि एक बचना है कहते तथा स्वयं नित्य विशुद्ध बोधा आनंद मना तिष्ठ थी विधवरिष्ठ इस शरीर को जब जला देता है व्यक्ति ज्ञान रूपी अग्नि से खाली शरीर नहीं इसके कारण जो अज्ञान है वो सहित शरीर को जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाता है तो तथा मैंने उसके पश्चात स्वयं अपने आप जो गिड़गिड़ाना बंद हो जाएगा इसका मैं संसारी हूं दुखी हूं अमुक हूं यह बनना बंद हो जाता है स्वयं नित्य विशुद्ध बोध आनंदात्मना कहा स्वयं वो नित्य विशुद्ध बोध रूप से ज्ञान रूप से विशुद्ध ज्ञान रूप से तिष्ठ रह जाता है वो कौन रहेगा विद वरिष्ठ विदाम वरिष्ठ विद वरिष्ठ सी समाज में माने विवेकियों में जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा श्रेष्ठ सामान्य विवेक से काम नहीं चलना है यहाँ अपरोक्ष ज्ञान जो बोलते हैं विशेष विवेक ऐसे विवेकियों में जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो नित्य शुद्ध बोध रूप से वो रह जाता है कुछ रूप से रहता है ऐसा कहा अरे महाराज आत्मचिंतन ही करें तो फिर शरीर का क्या होगा एक प्रश्न उठता है आत्मा नहीं करने लग जाए तो शरीर का क्या होगा इसको ख्याल रखना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा तो कहते नहीं कहते हैं देखो प्रारब्ध प्रारब्ध रूपी धागा में गुथा हुआ है ये शरीर रूपी माला मन का शरीर रूपी मन का कहाँ गुथा है प्रारब्ध रूपी धागा में गुथा हुआ है वो चाहे रहे चाहे जाए आत्मज्ञान हो चुका है इसके ऊपर ध्यान नहीं चाहे जैसे गाय के गले में कोई माला डाल देता है कितने भी कीमती माला डालते हैं गाय को कोई हर्ष भी नहीं माला गले में होने से गाय को कोई खुशी नहीं होती वो तो मिल जाए तो खा जाएगी उसको कोई हर्ष नहीं जाएगा गिर भी जाए कोई उसको दुख भी नहीं होता क्लेश नहीं होता गाय को माला गिर जाने से दीपावली आदि में गाय की पूजा करते हैं माला पहनाते हैं गाय को किन्तु पहनाने से उसको खुशी नहीं उसको तो हरा भरा घास दो उसमें माला से क्या लेना उसको ठीक है डाल दिया तो ठीक निकल भी जाए तो कुछ नहीं उसको गाय को कुछ नहीं है हाँ गाय के माले, गले में माला डाल के आपको प्रसन्नता होगी वो बात अलग है किंतु गाय के लिए कोई प्रसन्नता नहीं है उससे जैसे गाय के गले में गली हुई माला के समान इस शरीर में उपेक्षा दृष्टि उस से कर करना ये कहना चाहते हैं प्रारब्ध सूत्र प्रारब्ध सूत्र प्रयात शरीरं ठत गौरी स्रक् न तत्न पश्य तत्वेता नंदत्म ब्रह्मी लीन वृत्ति प्रारब्ध सूत्र ग्रथित शरीर प्रयात विष तो गौरवश्रक् न तथ पुनः पश्य तत्वेता नन्दात्मने ब्रह्मि लीन वृत्ति प्रारब्ध सूत्र ग्रथित प्रारब्ध रूपी जो सूत्र है धागा है सूत्र मैने धागा माला गोथा जाता है कि धागा में ये भी प्रारब्ध रूपी धागा में शरीर रूपी मन का गुंथा हुआ है जब तक प्रारब्ध होगा क्योंकि माला किसके अधीन धागा के अधीन होता है धागा टूट जाए तो मन के बिखर गए वैसे प्रारब्ध जिस दिन समाप्त होगा शरीर बिखरेगा ये पुष्प के स्थान में मन के स्थान में शरीर और धागा के स्थान में प्रारब्ध होता है पूर्व कर्म प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम माने प्रारब्ध सूत्रेण ग्रथितम प्रारब्ध सूत्र के द्वारा गुंथा हुआ है शरीर ऐसा जो शरीर है शरीर हम प्रया तु आया प्रया लिखा होगा पाठ प्रया होना चाहिए प्राया नहीं प्रया होगा प्र या तू प्रा नहीं प्रलत शब्द है प्रया माने प्रकृष्टे न या तू ग्छ चले जाए चला जाए कोई आपत्ति आप नहीं तिष्ट तू अथवा रहे जब तक प्रारब्ध है ये रहे चाहे चाहे जाए बस प्रारब्ध इसका पोषक होता है जो कुछ करे करे ऐसा ध्यान दे शरीर के बारे में प्रयातुबा तिष्ठ माने इसको मारने की चेष्टा भी न करे जलाने की चेष्टा भी न करे प्रारब्ध के अधीन छोड़ दे कैसा होगा उसका प्रारब्ध प्रयातुआ माने जाए अथवा तिष्ठ तु चाहे रहे ऐसे वृत्ति बना के रहे शरीर के ऊपर ध्यान न दे जैसे दृष्टान्त घोर इवा जैसे गाय के गले में पड़ी हुई माला उस माला के ऊपर गाय बिल्कुल ध्यान नहीं देती है टूट जाए माला उसको कोई मतलब नहीं पड़े भी रहे तो कोई मतलब नहीं वैसे शरीर के बारे में ऐसे होकर रहे प्रयास हुआ किस्तो रिवा चाहे चले जाए वो शरीर चाहे रहे जैसे गाय के गले में पड़ी हुई माने माला वोहो सक गाय के गले की माला के समान करके शरीर को छोड़ देती कहते हैं न तत्पुन पश्यतवे कहते एक बार शरीर से जब ऊपर हो जाता है तत्ववे व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है न तत्पुन पश्यत तत्वव्यता तत्व्यता आनंद आत्मनी ब्रह्मणी लीन वृत्ति जो आनंद स्वरूप सुख स्वरूप ब्रह्म है उसमें लीन हो गई वृत्ति जिसकी जिसकी वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति है ब्रह्म में लीन है अब घटाकार मठाकार लौकिक आकार धारण नहीं करती ऐसी जो तत्वता व्यक्ति है न तथ पुनः पश्य उस शरीर को फिर दोबारा नहीं देता छोड़ दिया छोड़ दिया प्रारब्ध के ऊपर सौंप दिया तो प्रारब्ध जो करेगा प्रारब्ध सूत्र के द्वारा ग्रथित शरीर है तो प्रारब्ध के अधीन है ऐसा समझ करके छोड़ दिया तो छोड़ दिया उसके ऊपर फिर ध्यान नहीं देता तत्ववे व्यक्ति ये कहा आनंदात्मनी ब्राह्मण आनंद स्वरूप सुख स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें लीन हो गया है वृति जिसकी जिसकी वृति ब्रह्मागार हो गई है वो व्यक्ति न तद पुनः पश्यती तदमन शरीरम, उस शरीर को फिर दोबारा देखता नहीं प्रारब्ध प्रारब्बिका दिन छोड़ देता है।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 अखंड आनंदम आत्मान स्वस्वरूपता विज्ञा जो अखंड आनंद स्वरूप आत्मा है सुख स्वरूप आत्मा अखंड सुख अखंड आनंद अखंड सुख निरंतर सुख रूप जो आत्मा है उसको स्वस्वरूपता विज्ञा उस आत्मा को अपने से अभिन्न रूप से जान करके वो जो अखंड स्वरूप आत्मा शास्त्र में चर्चित है वही मैं हूँ ऐसा समझ करके स्वरूपता तो विज्ञाय अपने से अभिन्न रूप से उस आत्मा को जानकर विज्ञा मान जान करके जब आत्मा को जान लिया तब कहते हैं किमित क्षण कश्यप हेतोर देहम पुष्णी तत्व कहते हैं किसकी इच्छा करता हुआ अथवा किस अन्य फल के लिए इस शरीर को पोषण करेगा जब ये शरीर का काम जो था आत्मज्ञान होना वो हो गया है अब प्रारंभ के जैसा चले, चले चले छोड़ देता है अब किमित क्षण किस कि इच्छा करता हुआ अथवा तस्व हेतु किस कारण से प्रयोजन सिद्ध हो गया है आत्मा ज्ञान हो गया किस हेतु से देहना तो तत्वित फिर यही तत्वता व्यक्ति आत्मव्यता व्यक्ति शरीर के भरण पोषण में ही क्यों लगा रहेगा उसका अपना प्रारब्ध है जितना प्रारब्ध होगा प्रारब्ध समाप्त तो होने के बाद एक क्षण भी इसमें रहना नहीं है जितने भी भरण पोषण करो प्रारब्भ के अधिन है बड़े बड़े डॉक्टर बचा नहीं सकते उस दिन ऐसा आ जाता है उनको स्वयं को भी जाना पड़ता है है तो प्रारब्भ के आधीन है प्रारम्भ को कोई टाल नहीं सकता बिल्कुल टाल नहीं सकता कोई लोग कहते हैं कि महाराज नहीं अंतिम समय में जो ऑक्सीजन आदि लगा देते हैं वेंटिलेटर आदि लगा देते हैं तो कुछ घंटा तो दूर हो जाता है चलता है वास्तव में है कि उसको वही तक होना था इसलिए बुद्धि बन गई वेंटिलेटर लगाने बढ़ता पुड़ता कुछ नहीं है न वेंटिलेटर से बढ़ेगा न कुछ बढ़ेगा कुछ नहीं बढ़ता उसका उसी ढंग से कार्य होना था प्रारम्भ वैसा तो ही था लोगों की बुद्धि बन जाती है वहाँ इसको ऐसा किया जाए बाकी कुछ नहीं होता लेकिन तो जो भगवान का नाम लेता उसका प्रारब्ध थोड़ा होता है अब यह है कि प्रारब्ध का है भगवान के नाम अगर अंतर मन से लेता हो वास्तविक तो कुछ जहाँ पर कुड़ी का काम होता वहाँ सुई से काम चलेगा तो भोगना तो पड़ेगा कम हो जाता कुछ हो जाता जहाँ पुलाड़ी पड़नी थी बज्र पड़ना था सुई छू गई इतने से काम हो सकता है बहुत बड़ा कैसे कृप कृपा माने ये है ना भगवान कहते हैं देखो भाई समोहम सर्वभूतेशु न में दिवसीय प्रिय गीता के सप्तम अध्याय कहा मैं सबके लिए बराबर हूं मेरा कोई शत्रु भी नहीं है कोई मित्र भी नहीं न मे देश अस्थि न मे भगवान ही कहते मेरे लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है बराबर है पहला कड़ी में ऐसा बोला समूह सर्वभूत मैं सबके लिए समान हूँ बराबर हूँ ना मेरा कोई शत्रु है न मित्र है आगे कहते हैं ए भजन तुमाम भक्तिया मई ते, ते <laughs> अगले कड़ी में कहते हैं किंतु जो मेरे भजन करते हैं मैं विशेष रूप से उनमें होता हूँ वो मेरे में होते हैं माने वो मेरे चिंतन करते हैं इस रूप से मेरे में होते हैं किस रूप से यह नहीं की भक्त जाके भगवान रूप में बैठ जाए ऐसा नहीं चिंतन से बैठता है किस रूप से चिंतन से बैठता है वो और जो मेरा याद करता है तो मुझे भी उसका विशेष ध्यान रखना पड़े तो इसलिए मैं भी उसके, उसके होता हूं पक्षपात में मारे भगवान के भजन करो तो भगवान आपके साथ देते हैं इसके लिए तो बाकी कोई ऐसा नहीं सामने वाला कि जैसी मांग है वो चिंतन करता है मेरे तरफ आ रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है जाने के लिए यह ऐसा है तो ये कहा अखंडानंद महात्मा विज्ञा और स्वस्वरूपत अखंड आनंद जो आत्मा है अखंड स्वरूपी आत्मा जो शास्त्रों में चर्चित है उसको स्वस्वरूपता विज्ञा अपने स्वरूप से अभिन्न रूप से जानकर के मैं ही अखंड आनंद आत्मा हूं ऐसा जानकर किमित सं हेतु देहम पुष्णाति तत्व कहा किसकी इच्छा करता हुआ किस फल आदि का इच्छा करता हुआ अथवा किस कारण से इस शरीर को पोषण करेगा प्रारब्ध है जब तक है तब तक है जैसा प्रारब्ध होगा इसका वैसे चलेगा प्रारब्ध पूरा करके ही जाते हैं सब ये पक्की बात है प्रारब्ध पूरा किए बिना नहीं होता है प्रारब्ध पूरा सब करते हैं अपने अपने वो होता है तो वो भी उतना ही प्रारब्ध उसका रहा प्रारब्ध पूरा करके जाते हैं प्रारंभ उतने खान पान था एक निमित्त बना चले गए उतना ही था उनका ऐसे होता माने अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम दैव हतो विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षित बने हतो विनश्यति ऐसा कहा गया अरक्षितिष्ठ तिष्ठति रक्षित देखिए हम लोग जो यहाँ पर जिस ढंग से वातावरण बनाए रखे हैं रात्रि में चोर न हो सांप न घुसे बिच्छू न घुसे अमुक न घुसे हिंसक सब दरवाजे खिड़की बना के बैठे हुए हैं जंगल में हरिण आदि पक्षी रहते पशु भी रहते हैं पक्षी भी रहते हैं तो उनके लिए मकान कौन बनाता है कुछ नहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती दिन भर जहां चढ़ते चढ़ते पहुंच गए वहीं पर इतना है जिस जंगल में हरिण होता है उस जंगल में शेर भी होता है दोनों का निवास वही है तो वही है जंगल में शेर भी रहता है हरिण भी रहता है अरक्षितम हरिण को देखा कोई कोई हरिण भूढ़े तक अपने आयु पूरा कर जाते हैं अशेर भी वही जंगल में है हरिण भी वही जंगल में है किन्तु तो? अरक्षितम रक्षित नहीं है वो वो कोई भी रक्षित नहीं है हम लोग जितने अपने शरीर की रक्षा के लिए जितने वातावरण बनाते हैं क्या उनके पास कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं आरक्षितम तिष्ट अतिदैव रक्षितम अगर प्रारब्ध परमात्मा भगवान के द्वारा रक्षा हो तो रह जाता है ऐसा और सुरक्षितम दैव हतो विनश्चित ऐसा है जो अपने को सुरक्षित मानता है सप्तम हुसैन था ना बंकर बना के बैठा हुआ था और कितने बम पड़े तो उसके छत नहीं फूटा इतना बड़ा छत बना के बैठा था पहले वाली लड़ाई में अमेरिका ने बहुत बम डाला उसके मकान के ऊपर किंतु तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो मकान था उसका सप्ता हुसैन था सुरक्षित इससे ज्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है बम से भी मकान नहीं फट रहा है ऐसा मकान बनाया था उसने इतना मजबूत अपनी रक्षा के लिए सुरक्षितम दैवहतो विनश्य आखिर मारा ही गया वो अपने को सुरक्षित समझता था जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तो वो नाश को प्राप्त होता है अरक्षितम तिष्ठ दैव रक्षित सुरक्षितम दैव हतो दैव देने प्रारब्ध कर्म कैसे कहा देखा कहते जीवत तनाथों की तरीक्षित हो बने जंगल में देखा हरिण आदि अनाथ है जिनका अनाथ नहीं रक्षक कोई भी नहीं होगा उसी जंगल में जहाँ वो रहते हैं वही शेर है भालू है कितने हिंसक जानवर वहीं पड़े हैं फिर भी वो अपने आयु पूरा करते हैं कौन हरिण आदि देखा होता क्या है उसी जंगल में शेर भी है हरिण भी है किन्तु वो शेर की बुद्धि होती है इस तरफ चले जाऊं भगवान ऐसी बुद्धि करते थे उधर को हो जाता है हरिण की बुद्धि हो जाती इधर को वो कभी मिलन हो ही नहीं पाता वो बुद्धि ऐसी बन जाती है तब तक हरिण अपने आयु पूरा कर ही जाता है ऐसा होता है और समय आने पर हरिण की बुद्धि हो गया आज इधर चली जाऊ गई तो उधर ही वो शेर बैठा हुआ होता है समय आने पर ऐसा होता है तो तिस्तनाथों पी तदीक्षित बने अगर उस दैव के द्वारा देखा गया है तो अनाथ जो पशु है जंगल में वो अपने आयु पूरी करते देखते हैं दिखाई पड़ते हैं गृह भी दैवे न हतो मिन और घर में भी दैव के द्वारा यदि हत है तो घर में भी सुरक्षित नहीं हो पाता घर के भीतर भी मरता है दरवाजा बंद किया कोई आ नहीं सकता है सुरक्षित समझता था रात भी चल रहे ऐसा होता है प्रारब्ध की महिमा है होता है प्रारब्ध से ही होता है जो होता प्रारब्ध ही होता है तो ये कहा अखंडम अखंडानंदम आत्मानंद ज्ञा स्वस्वरूपतः तो अखंडानंद स्वरूप अखंड सुख स्वरूप जो आत्मा है उसको अपने स्वरूप जानकर के भिन्न रूप से जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा मैं ही वे आत्म सच्चिदानंद आत्मा हूं तत्व आदि महावाक्य के सहारा है उसके द्वारा ऐसा निश्चय करके किमिछंद कश्यवा हेतु और देहम पुष्णार्थी तत्वविद तत्वविद्या है वो किस जो इच्छा करता हुआ अथवा किस कारण से इस शरीर को पोषण करेगा प्रारंभ ही इसका जैसा होगा उसको छोड़ देता है ऐसा कहा आत्मज्ञान हो गया तो उसका क्या फल होगा कहते हैं मन में एक संतोष आएगा शोक का अभाव होगा जो आत्मविपता होगा तरत ही शोकम आत्मविप्ता उसको किसी प्रकार के शोक नहीं होगा आत्मविपता आत्म का आत्मवे ज्ञान का फल बताते हैं माने शोक का अभाव संसार को मिथ्या रूप में मान रहा है जो मिथ्या माने रज्जू में भाषने वाला सर्प जैसा है तो क्या वो सर्प मरे चाहे रहे क्या लेना देना उसको जब आयुषिक बुद्धि हो गई तो संसार के पदार्थों से कोई शोक उसको आता नहीं, तो नहीं है नहीं? ना? उसी के लिए मान उसको शोक का अभाव होगा शोक का अनुभव उसका अनुभव ये होगा कि शोक नहीं होगा उसको दुख नहीं कष्ट नहीं होगा शोका अभाव आत्मज्ञान का फल है यही आत्मज्ञान का फल बताना चाहते हैं त्वेत त्वेत ंदस्वादन जीवन मुक्त संसिद्ध से योगिना एक जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ योगी है योगी माने साधक यहाँ योगी कोई प्राण आदि के वेदांत के योगी होता है साधक मुमुक्षु यह योगी यहाँ के योगी ऐसा योगी है तो जीवन मुक्त से संसिद्ध से जो जीवन मुक्त अवस्था में है, और संसिद्ध सम्यक सिद्ध समसिद्ध साधना ठीक ठीक हो गई पहुंच गया अपने आप में पहुंचा है वो संसिद्ध होता है सिद्ध पुरुष हो गया सिद्ध पुरुष में खूह कर दे तो ये लुटाए ऐसा सिद्ध यहाँ नहीं है आत्मा में पहुंचने वाला व्यक्ति अपने आप में पहुंचा हुआ उसको यहाँ सम्यक सिद्ध संक्षिप्त कहा आजकल के सिद्ध वो बोलते तो हैं जादू टोने वाले को वो सिद्ध नहीं है थोड़ा जादू टोना सीखा तो सिद्ध हो गया वो ऐसे सिद्ध यहाँ काम नहीं चलेगा अपने आप में वृत्ति बना के बैठा हुआ जो होता है वो संक्षिप्त है शरीर आदि से वृत्ति को हटा करके अपने स्वरूप में वृत्ति बना करके हम सच्चिदानंद आत्माश्मी ऐसे भाव में जो बैठा है वो समसिद्ध पुरुष है ऐसे जो जीवन मुक्ति अवस्था में है ऐसे योगी समसिद्ध योगी सम्यक सिद्ध समसिद्ध सम्यक प्रकार से सिद्ध हो गया है अब कोई खतरा नहीं है माने अपने आप को शरीर से उतार करके ऊपर चला माने ऐसी स्थिति आ जाती है जो गुलामिला पदार्थ को भी बहुत ज्यादा रगड़ करने के बाद में अलग किया जा सकता है आत्मा शरीर में गुला मिला है अभी हम अलग नहीं कर पा रहे हैं मैं ही बोलते तो शरीर के साथ होता है किंतु इसके लिए दही का दृष्टांत होता है दही और मक्खन मिले हुए अवस्था में होते हैं कटोरी में थाली में कहीं दही देखें घड़े में दही होगा मक्खन नहीं दिखाई देता अरे मक्खन वहां दिखाई तो देता नहीं इतने सूक्ष्म होकर के तादाद में होकर के पड़ा हुआ है कुछ में नहीं पाता चंद्र उसको मथानी लगा करके खूब रगड़ते हैं उस दही को रगड़ते रगड़ते रगड़ते उसमें इतना छिपा हुआ तादाद में होकर रह रहा जो मक्खन है एक काल ऐसा आता है दही से असंग हो जाता है वो ऊपर हो जाता है वही मक्खन पहले तो दिखता ही नहीं था दही रूपी था क्या रूप दही ऐसा पहले मक्खन खरीदना नहीं बोलते दही खरीदना बोलते हैं क्या बुद्धि हो रही वहां दही बुद्धि दही बुद्धि होती है किन्तु जब मथानी लगा करके उसको रगड़ते हैं रगड़ते रगड़ते रगड़ते उसमें क्या ऐसी शक्ति आ जाती है वो मक्खन उसमें से अलग होता है बिल्कुल अलग अब दही में मिलाओ तब भी वो मिलेगा नहीं अब अलग हो गया हो गया ऐसे ही ये जो महापुरुष होते हैं अपने विवेक रूपी मथानी उनके पास होती है कौन सी मथानी विवेक रूपी मथानी ज्ञान रूपी मथानी के द्वारा मत मत के मत मत के शरीर को अलग कर देते हैं विवेक रूपी मथानी चलती है इनके यहां बुद्धि में चलती है मथानी मत मत के मत मत के ये शरीर आत्मा हो सकता है यानी रिसर्च कर कर करके कर कर के अंत तो है ये शरीर को अलग करके सोचते हैं विवेक से विवेक रूपी मथानी जब यहां लगाते हैं तो वो आत्मा को अपने आप को अलग कर देते हैं जैसे दही में पड़ा हुआ जो मक्खन एक समय में अलग हो जाता है तो जीवन मुक्ति अवस्था में ऐसी स्थिति में अपने आप शरीर अभी कहीं, कहीं गया नहीं शरीर है शरीर को नाश नहीं करते शरीर से अपने को अलग कर देते जैसे मक्खन ने किया दही से अलग हो जाता मक्खन एक समय पर पहले चिपटा हुआ था ढूंढने पर भी नहीं मिलता था वही मक्खन आज अलग हो जाता है दही से फिर आपको दही में मिलेगा नहीं छूट अलग हो गया तो हो गया वो वैसी स्थिति जीवन मुक्ति अवस्था के व्यक्ति होती है लोगों के देखने में वो शरीर में दिखता है उसके बुद्धि में वो शरीर से ऊपर है तो मक्खन के स्थान में हो जाता है शरीर के स्थान दही के स्थान में शरीर फीटना पड़ता है, उसको यही तो है तो यहां भी फीटना पड़ेगा विवेक रूपी मथानी से फीटो इसको शरीर और आत्मा को फिरते फिरते फिरते मंथन करना मैंने विचार चलाना पड़ेगा ये कहां से आया क्या चीज है ये शरीर के बारे में ढूंढेंगे तो भौतिक मिलेगा यह भूतों का कार्य मिलेगा अगर झूढ़ेंगे तो ये मिलेगा अपना स्वरूप स्वच्छिदान घन स्वरूप मिलेगा शास्त्र के आधार पर बुद्धि से इसको रगड़ना पड़ेगा शास्त्रीय रंग की बुद्धि होनी चाहिए वैसे ही कुतरक के द्वारा रगड़ने से मिलने वाला नहीं है शास्त्रीय रंग की, जो बुद्धि होगी उसके द्वारा जब रगड़ा करेंगे यहाँ घर्षण करेंगे तो वो जीवन मुक्ति अवस्था में जाता अपने आप को अलग कर देता है ऐसा लेकिन जीवन तो जो का दुख है वो तो उसको होता सामान्य होगा मक्खन अलग हो गया है किन्तु दही में ही है वो मत्था के ऊपर बैठा है ना थोड़ा सा संबंध तो रहेगा जब तक रहेगा तब तक रहे हाँ। जब ये उससे बिल्कुल ही अलग होगा मक्खन को निकाल करके अलग कर देंगे जब बिल्कुल ही अलग कब होगा कैवल्य मोक्ष काल में मैंने प्रारब्ध जिस काल में समाप्त तो होगा उस काल मुक्ति दो प्रकार की है ना जीवन मुक्ति और कैवल्य मुक्ति केवल अकेला हो जाना तो केवल अकेला होना तो ये प्रारत खत्म होगा शरीर नष्ट होगा उसी काल में अकेले में जाएगा जीवन मुक्ति अवस्था में हल्का फुल्का होगा जो मक्खन मट्ठा के ऊपर में जो मक्खन की स्थिति है वैसे यहां होगा बिल्कुल तादाद में नहीं अब ऊपर हो गया है किन्तु हल्का संबंध है जीवन मुक्ति में ऐसा रहेगा ये कहते हैं समय फलम तो जो समसिद्ध पुरुष है आत्माकार वृति में पहुंचा वही सिद्ध है यहाँ उसका ये तब यही फल होता है जीवन मुक्त से योगी न उसका फल जीवन मुक्ति जो मुक्त जो योगी है सम्यक सिद्ध हो गया है माने अपने विचार रूपी मथानी चला करके उसने अपने को शरीर से अलग कर दिया है ये जीवन मुक्त होता है उसका फल क्या हो बाहिर बहिर्ंत सदानंद रसा स्वादन आत्मा बाहर आत्मा के भीतर बाहर दोनों प्रकार से सदा आनंद रसा स्वादनम निरंतर सुख का सुखरूपी जो रस है उसका अनुभूति करता उसको दुख नहीं सता दुखी नहीं होता कोई दुखी नहीं होता देखो सामान्य होता है जो सत्संग आदि का प्रभाव होता है शास्त्रीय रंग जीवन जिसका होगा एक बार तो वो जीवन मुक्ति अवस्था समझो जो भी समझो शरीर से पूरा तादाद हटा नहीं है किंतु अन्य जनों की अपेक्षा ये हल्का हो गया है ऐसी स्थिति में होगा सामने कोई घटना घटती एक बार तो उसको भी झिझक जाता हो सामान्य किंतु तुरंत समझ जाता है अगर शास्त्रीय जीवन होगा तो तुरंत समझ जाएगा वो और शास्त्रीय जीवन जिसका नहीं वो जीवनभर होता रहेगा घटना तो घटनी घटनी है कोई घटनाएं घटते समय में जिसका शास्त्रीय ढंग से जीवन होगा एक बार तो सामने होता है किंतु तुरंत तो फिर समझ जाता है अरे क्या है ऐसा राजा जनक की स्थिति शास्त्रीय रंग जीवन को बताते हैं एक बार याद बल्कि जी महाराज जनकपुर में चातुर्माश कर रहे थे तो विशेष समय पर कथा सुनाते थे दिन में महात्मा और क्या करेंगे कहीं बैठेंगे कथा सुना देते हैं कथा सुनाते जनक जी स्वयं श्रोता बन के सुनते थे उनको तो राजपाठ भी चलाना है केवल कथा सुन के ही काम नहीं करना है राजा है वो बाकी और भी महात्मा भी याज्ञ के जी का प्रवचन चल रहा है तो बहुत सारे महात्मा पहुंच गए वहां बहुत कुछ हो गया सामने नगरवासी भी आ गए भीड़ लगने लगी कथा में याज्ञ बल्के जी छोटे मोटे वक्ता तो नहीं आजकल के मुरारी बाबू जैसे थे याज्ञ बल्के जी छोटे हाँ। मोटे वक्ता नहीं थे या बल्कि जी बहुत बड़े वक्ता थे तो नगरवासी भी आए दूर दूर से महात्मा भी पहुंच गए कथा सुनने के लिए कथा चल पड़ी वेदांत की कथा चलती थी जागिम बल्कि जी कोई पौराणिक कथा आदि नहीं करते थे वेदांत की कथा करते थे, चल पड़ी कुछ दिन हो गया एक दिन ऐसी घटना घटी राजा जनक को आने में कुछ देर हो गया देर हो गई पांच दस मिनट उनको राजपाठ भी तो वहां भी तो बैठना है कार्य करना है इधर गुरु आए हैं तो गुरु के पास भी कथा सुनने की आनी है किसी कारण से थोड़े देरी हो गए अब उनके आने में जब देरी हो गई यज्ञ बल्कि जी समझते कि वास्तव में श्रोता तो जनक है बाकी ये सरोते हैं सब कुछ स्रोता होते हैं कुछ सरोता होते हैं काटने वाले यहां कथा सुन के जाएंगे और आगे जाके टिप्पणी करेंगे हाँ। आज ऐसा कहा आज ऐसा होगा सरोता ये सुपारी काटने वाला नहीं होता है। कुछ श्रोता होते हैं कुछ सरोता होते हैं अपने पुत्र का डालते रहेंगे कथा में क्या कहा उसका वो नहीं तो या बोल के जी जब तक जनक जी नहीं आए याज्ञ बल के चुपचाप हो गए घड़ी में कांटा थोड़ा आगे बढ़ गया तो बाकी लोग सोचने लगे अपने ढंग से व्यक्ति सोचता है राजा नहीं आए इसलिए महात्मा जी कथा नहीं कर रहे हैं और वो धन देंगे उनको हम लोग तो क्या गरीब हैं क्या दे सकते हैं तो हमारे लिए क्यों सुनाएंगे कहा बस काना शुरू हो गया उनका आपस में वही यागे बल्कि चुपचाप बैठे ये होता ही कानाफूसी हाँ। शुरू कर दी उन्होंने या समझ गए अच्छा समझ गए तब तक जनक आगे बोला कुछ नहीं आगे बल्कि महात्मा जो होते हैं ना करवा करके दिखाते हैं खाली बोलते नहीं जनक जी आ गए कथा शुरू हो गई तो कथा शुरू हो गई तो ये आगे बल कि जिन्हें एक लीला रची लीला ये रच दी बनावटी अग्नि लगा दी नगर जैसे जादू वाले कर देते हैं ना मकान में आग लगा देते हैं किन्तु मकान जलता नहीं हो जाद वाले से दृश्य ऐसा दिखता है बनावटी आग लगा दी उन्होंने हाहाकार हो गया नगर जल गया नगर जल गया नगर जल गया, नगर जल गया। अब सब के सब दौड़ने लगे अब घर के बचाव करनी है जिसे जहां से जा आए थे सब दौड़ गए महात्मा लोग भी जहां रुर्गे थे उनके भी थोड़ी ममता है कहाँ लंगोटी लुगोटी सुखी होगी जो भी होगा और उनका सर्वस्व वही है वो भी सब छोड़ के भाग गए और यह कथा चल रही है नल्कि उठते हैं न जनक उठते हैं उनकी कथा चल रही है और सुन रहा है वो बाहर चले गए जब सत्संग से बाहर हो गए थोड़ा दूर चले गए याज्ञ बल्कि जी ने अपने माया को समेट दिया समेटा तो कुछ नहीं गाड़ी चौकाते आग लगी नहीं कुछ भी नहीं फिर लौट आए कथा के लिए फिर आए गुजरते हैं तब दोबारा आते हैं तब याज्ञ बल्कि जी ने उनके मन की बातों को कहा देखो आप लोगों के मन में ऐसी एक भावना बनी थी जो पहले जनक जी से पूछा जनक जी सारे लोग जब आग लगी नहर में करके हल्ला आया तो सब चले गए इनके तो छोटे छोटे एक एक मकान थे आपके तो पूरे नगर है पूरे देश है आप क्यों नहीं गए आप गए क्यों नहीं तो जनक जी ने कहा मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दईहत कश्चन वो ममत तो मुक्षुड़ाम अनिल वचनबादियां जनक जी का शब्द है श्रोता जब सब आ गए तो यज्ञ बोलते समय पाकर पूछा उनको तथा पूछा भाई ये सब लोग चले गए इनकी तो थोड़ी थोड़ी संपत्ति थी जिसके लिए गए आग लगी करके आप क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा मिथिला आयाम प्रदीप्त आयाम ये सारे मिथिला नगरी में आग लगने पर न में मेरा कुछ नहीं जलने वाला है मेरा माने आत्मा का मेरा कुछ नहीं होना क्यों वो ममत्व तो मुमुक्षुण नाम जो मुमुखक्षु उनके लिए क्या ममता होगी इनमें रोज मिथ्या मिथ्या करते हैं जिसको उसमें क्या ममता होगी वो ममत्व तो मुमुक्षु अनिर्वचन नाम ये जगत के पदार्थ को अनिर्वचनी बोलने वाले जो लोग हैं उनका क्या ममता होगी जब जनक जी ने ऐसा कहा तो लोगों को याद के बल्कि जी ने कहा देखो ये वास्तव में श्रोता थे इसलिए हमने कथा रोकी थी वास्तव में श्रोता थे यह क्योंकि कथा के भी एक श्रोता होता है अगर अधिकारी व्यक्ति कोई हो तो उसी को सुनाना होता है वास्तव में श्रोता है वो तुम लोग छोटी छोटी संपत्ति के लेकर के परेशान हो गए इसको कुछ नहीं हुआ वास्तव में ये श्रोता है ऐसी है तो संसिद्ध से फलम तू ये तद का जीवन मुक्तना समसिद्धस्य योगिना जो जीवन मुक्ति अवस्था में है माने जैसे दही से मखन को अलग कर देते हैं लोग मखानी के द्वारा फीट करके उसी प्रकार यहां भी विचार रूपी बुद्धि को मखानी बना करके विचार करते करते फीट करके अंतो अपने आप को जिसने अलग किया उस स्थिति में उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं थोड़ा थोड़ा संबंध है अभी प्रारब्ध, शेष है अभी विधेयक कई वल्य में पूरा खत्म होगा संबंध पूरा अपने को अलग कही आए जिनमें वो जीवन मुक्त व्यक्ति बोलते हैं अन्य के दृष्टि में शरीर में बैठा है वो किंतु वो अपने शरीर से ऊपरी भाव में उसका जीवन होता है जीवन मुक्त पुरुष का ऐसे जो व्यक्ति है उसके लिए ये फल है क्या बहिर्ंत सदानंद रसास्वादम आत्म ने बाहर भीतर निरंतर जो सदा आनंद रस का आस्वादन करता है माने सुख की अनुभूति प्राप्त करता है तो उसको दुख नाम की चीज नहीं होते दुख देने के लिए ममता ये मेरा है कहने पर दुख होता है शरीर आदि में इन वस्तुओं में, में मेरा कहने पर दुख होता है उन्होंने ममता काटी हुई है कि बंधन अहमता ममता बंधन शरीर में अहम भाव नहीं बाजी में ममभाव नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो इसके लिए कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट नहीं होगा अगर आप पाखंडवाद को लेकर के बैठेंगे, तो ज्यादा कष्ट हो जाएगा सच्चाई से आप अगर ऊपर उठे हुए हों आपको कोई कष्ट नहीं होगा तो ये फल होता है निरंतर जो आनंद रस है सुखरूपी रस उसके आस्वादन अपने आप में करते हैं वो विषय के बिना ही सुख की अनुभूति उनको होती है ये समसिद्ध योगी का ये पहचान है माने जीवन मुक्त पुरुष का यह पहचान है कहा वैराग्य फलम बोधो बोधस्ो पर फलम स्वाणाभवा शांति रे परते फलम वैराग्य फलम बोधो बोधस्ो पर फलम स्वानंदाभवाच्छाते पर फलम देखो विषयों से जिसको वैराग्य हो गया हो वास्तव में स्वाभाविक आना चाहिए बनावटी वैराग्य तो खतरनाक होगा बाहर से दिखाने के लिए आप कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए भीतर से कहीं मांग हो जाए वो बनावटी है बाहर कुछ भीतर कुछ नका अवस्था वो तो खतरनाक है वास्तव में भीतर से वैराग्य हो गया वो विषयों से बहुत बड़ी चीज है यह वैराग्य यदि आ जाए विषयों की किसी विषयों की इच्छा न हो इच्छा से मुक्त हो वो बहुत बड़ी चीज है भीतर में इच्छा हो और बाहर से बैराग्य दिखाता हो तो, तो ज्यादा परेशान हो जाएगा वो तो, तो पाखंड हो गया क्या हो गया भीतर कुछ है बाहर कुछ है वो तो पाखंडवाग है और ज्यादा परेशान रहेगा वो किन्तु तो वास्तव में भीतर से कृप्त हो किसी विषय की इच्छा न हो बैराग्य आ जाए विषयों से इसका फल होगा ज्ञान जरूर होगा अगर वास्तव में विरक्त हो सकेगा तो आगे इसका परिणाम ज्ञान होगा अपना पहचान होगा वैरागस्य फलम बोध है वैराग्य का फल क्या है ग्यान, आत्म ग्यान। संसार से विरक्त यदि हो वास्तव में श्लोक परलक के भोग से विरक्त हो तो ऐसे एक विरक्त महापुरुष के पास जाकर के वेदांत श्रवण करने लग जाएगा उसके मन में ये भाव चलेगा संसार से विरक्त यदि वैराग्य हो तो मैं कौन हूं क्या हूँ मेरा स्वरूप क्या है कहां से आया हूं कहाँ जाना है वो चिंतन चलने लग जाएगा उस वैराग्य के कारण देह में आशक्ति नहीं उसको वैराग्य होता है तो मैं कौन हूं क्या हूँ कहाँ से आया कहा जाना ऐसे सोच आता है मन में विचारधारा आ जाती है अब उसके लिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति के पास पहुँचता है जो उपनिषद का जो विशेषज्ञ होंगे वो होते महात्मा एक विरक्त महात्मा के पास जो शास्त्र पढ़े हों और विरक्त भी हों उनके पास जाकर के अपने जो जो संज्ञाएं बने थी समाधान करता है वेदांत श्रवण करता है तो वेदांत श्रवण होने के बाद में उसको ज्ञान होगा मूल कारण वैराग्य बना वैराग्य फलम बोध वैराग्य होने से एकाएक फल तो नहीं ऐसे के से एक महापुरुष के पास पहुंचता है वो महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट होने पर उसको ज्ञान हो जाता है वैराग्य फलम बोध वैराग्य का फल होता है बोध आत्म साक्षात्कार परम्परा से बनेगा एकाएक विरक्त बन के बैठे में से ज्ञान नहीं होगा साथ में बोध होना पड़ेगा वो क्या होगा उसके लिए बोध का कारण बनता जाएगा संसार से विरक्त है तो स्व कर्म नहीं करेगा वो जो स्वर्ग आदि के लिए कर्म नहीं करेगा चाहिए ही नहीं तो क्यों करेगा ब्रह्मलोग नहीं चाहे तो उपासना क्यों करेगा वो, तो वो? तत्त्व प्राप्ति के लिए तत्त्व साधन करना है वो चाहिए ही नहीं संसारिक फल चाहिए ही नहीं तो संसारी साधन अपनाएगा नहीं वो नहीं अपनाएगा तो विरक्त हो गया छोड़ दिया छोड़ने पर एक महापुरुष के पास जाकर के वेदांत श्रवण करता है कुछ थोड़े श्रवण से ही उसको पूरा हो जाता है कोई जैसा होगा अधिकारी वेद है ढंग का अधिकारी बनेगा वो वेदांत श्रवण करेगा वेदांत ने कभी नहीं कहा उपनिषद कभी ऐसा नहीं बोलता है कि तू छोटा है दुष्ट है हम कहने तब तो मसी अरे तू तो परमा भगवान है ऐसे उदार शास्त्र और कोई नहीं मिलेगा बाकी शास्त्रों ने आपको इतना छोटा बना के रख दिया और भगवान को बहुत बड़ा बना दिया वेदांत ऐसा नहीं बहुत उदार शास्त्र है वेदांत का तत्व तो मसी अरे भाई तू ये देह नहीं है इस हड्डी मांस का पुतला तू नहीं है तू तो सच्चिदान हुआ आत्मा है इतना उदार शास्त्र है वेदांत शास्त्र तो वैराग्य फलम बोध वैराग्य का फल होगा हो बोध ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा आपका आत्मा का परोक्ष ज्ञान होगा हो पहले परोक्ष होगा बाद में अपरोक्ष हो होगा परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान का फल होगा क्या कहते हैं बोधस्य उपरती फलम बोध का जो फल है अगर आपको परोक्ष ज्ञान आत्म संबंधी हो गया अपना पहचान हो गया अपरोक्ष नहीं हुआ है परोक्ष से हुआ है तब भी उसका फल होगा उपरति माने विषयों से उदासीनता ये ज्ञान का, का फल है अगर ज्ञानी होगा वास्तव में तो विषय में लोलुप्य मान नहीं होगा बोधस्य उपरती फलम पहले आपात वैराग्य एकाएक पूर्ण वैराग्य नहीं था तो सामान्य वैराग्य लेकर के वेदांत श्रवण करते करके आत्मा संबंधी परोक्ष ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान का फल होगा और निशेष रूप से वैराग्य उपरथी हो जाना विषय सामान्य वैराग्य के कारण सामान्य जानकारी आत्मा की हो गई अब विशेष रूप से वैराग्य होगा तो बोध का फल होता है उपरथी मानी उदासीनता विषयों से दूर रहना विषयों की इच्छा ही न होना दूर रहना माने कहाँ जाओगे जहां भी जाओगे ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध मिलेंगे अभी उत्तर काशी में भी यही सुनते हैं आप होते हैं आपके इंद्रियों के द्वारा अनुभूत है ऋषिगेश भी जाओ काशी जाओ अमेरिका जाओ कहीं भी जाओ धरती में कहीं भी जाओगे धरती में पूरे ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी जाओगे पांच चीज पाएंगे रहेंगे तो कैसे ऊपरती होना कहते असंगता लानी अपने असंगता के फल है ये वैराग्य का फल बोध का फल ज्ञान का फल अगर अपने को पहचान लिया है तो विषयों में नहीं छिपेगा अलग ही रहेगा जैसे नौका नर... तो बो, परोक्ष का जो जागरण होता है उसी हाँ, बोल रहे हैं, मनोवृत्ति एक बननी है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ऐसा हो जाए कोई बोध है वृत्ति वृत्ति उसका फल होगा दिनों विषयों से उदासीनता माने उदासीन भाव यही परे हैं किंतु विषय कभी नहीं सताते आपके मन सताता है एक विषय कोई भी होगा उसके तरफ दृष्टि अनेक प्रकार की अपने अपने ढंग से दृष्टि होती है लोगों कोई शत्रु दृष्टि करेगा इसी को कोई मित्र दृष्टि करेगा कोई उदासीन दृष्टि करी है तो उदासीनता आ जाएगी विषयों में यह होगा ज्ञान का फल और अब जो उदासीनता आ गई तो क्या मिलेगा प्रश्न होगा ना वैराग्य पहले आर्जन हुआ जिसके कारण से ज्ञान हो गया ज्ञान का फल हो गया विषय में उदासीनता आ गई उपरद्धि आ गई उपरद्धि का क्या फल है रिजल्ट क्या होगा तो कहते हैं स्वानंदानुभात शांतिर ऐसा एवं उपरते फलम उपरधि का यही फल होता है जो विषय से वैराग्य हो गया है तो अपने स्वरूप का चिंतन में लगा है वो कहां लगा है? अब विषय चिंतन में नहीं है वहां से उपरां हो गया तो स्वरूप चिंतन में लगा लगते लगते उसको ये हो गया स्वाम आनंदानुभा अपने आनंद के अनुभव से मैं आनंद स्वरूप हूँ सुख रूप ऐसा अनुभव उसको होगा ऐसा अनुभव होने से क्या होगा ऐसा शांति ये शांति सा मिल जाती है उसको आत्मज्ञान होने का परिणाम अंत में क्या होगा शांति वो शांति कब है ऊपर फलम विषयों से जो उदासीनता आ जाती तो ऐसी शांति मन में बैठ जाती है आत्मानु, आत्माुभव का साक्षात्कार करता हुआ बैठा हुआ है ये शांति उसके जीवन में आ जाती है ये फल होगा कहा आगे यद्युतरोतरा भाव पूर्व पूर्वम तु निष्फलम निवृत्ति परमा तृप्तेरानंदोपम स्वतः यद्युतरोरा पूर्वपूर्व निष्फलम निवृत्ति परमा तृप्तिर आनंदोपमाश्वत यदि उत्तरोत्तरा उत्तराभाव यदि आपके जीवन में उपराम नहीं है क्या नहीं है उत्तर उत्तर का अभाव उपराम नहीं है तो क्या होगा तो कहते हैं यदि उत्तरोत्तरा उत्तर भाव पूर्व पूर्वम तो माने आपके जीवन में अगर उपरती नहीं ला सके आप आत्मानंद की अनुभूति नहीं पा सके तो विषयों से उदासीन व्यर्थ हो जाएगा वो तो कारण है कार्य नहीं हो सका तो कारण व्यर्थ हो जाएगा कुछ गलती हो गई है ठीक नहीं कर पाए आप उसको क्योंकि उपरथी का जो फल है आत्मानंद शांति में जाना अगर आपको शांति नहीं मिली हो तो आप जो विषयों से उदासीनता है वहां गड़बड़ी है उत्तर उत्तर के लिए पूर्व पूर्व कारण है हाँ। ये आत्मा के शांति में रहना हुआ आपको तो उपरथि चाहिए उपरथि के लिए ज्ञान चाहिए ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए क्रम है हाँ ये वैराग्य का फल ज्ञान ज्ञान का फल विषयों से उपराम विषयों का उपराम का फल आत्मानंद में रहना यही तो है ना यदि उत्तर उत्तर अभाव यदि उत्तर उत्तर वाला नहीं है बाद वाला नहीं है अगर शांति आपके जीवन में नहीं है तो समझ समझना कि विषयों से उदासीनता नहीं है मांग है विषयों के से अशांति हो रहे है। शांति यदि हो तब समझना कि हाँ हमारी उपरती ठीक है पूर्व पूर्व तो निष्फल हो जाएगा अगर उत्तर उत्तर नहीं हो पाया अब एक शांति नहीं आई तो उपराम व्यर्थ हाँ। और उपरांग नहीं आया विषयों से तो ज्ञान व्यर्थ ज्ञान का फल था वो ज्ञान व्यर्थ है अच्छा और ज्ञान नहीं हो पाया तो वैराग्य व्यर्थ है वैराग्य का फल ज्ञान अगर ज्ञान नहीं हो पाया तो वैराग्य बेकार हो गया काम नहीं कर पाया कोई ना कोई गड़बड़ी है ये समझना ये कहा यदि उत्तर उत्तर अभाव आगे आगे वाले का यदि अभाव होता है यहाँ फल बताया है वैराग्य का फल ज्ञान ज्ञान का फल विषय उपराम विषय उपराम का फल आत्मानंद की प्राप्ति शांति किंतु उत्तर उत्तर का अभाव है बाद वाले का यदि अभाव है आपके जीवन में तो पूर्व पूर्व निष्फल हो जाता है अगर शांति नहीं मिली तो आपकी उपरति व्यर्थ है अगर उपरती नहीं मिली तो ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान नहीं मिला तो वैराग्य व्यर्थ है कारण बने हैं ना कार्य जब नहीं हो तो पाता तो उस कारण को क्या कारण मानेंगे व्यर्थ है ये स्थिति ये कहा यदि उत्तर उत्तर अभाव पूर्व पूर्वमत पूर्व, निष्फलम मेरी आगे आगे वाले का अभाव होता है तो पहले पहले वाले निष्फल होते हैं ये निवृत्ति परमा तृप्ती आनंदो अनुपमा स्वतः ये जो आत्मानंद है ना कोई उपमा नहीं दी जा सकती इसकी ये कैसा अमुख जैसा ऐसा उपमा नहीं मिलेगा अनुपम श्रोता का स्वतः है ये अनुपम पदार्थ है आत्मानुभूति जो आत्म सुख कहते हैं वह ऐसा है निवृत्ति परमाकृप्ति जो विषयों से निवृत्ति हो यह परम तृप्ति है विषयों की मांग बिल्कुल न हो कोई भी मांग न हो ये बड़ी तृप्ति है इसकी कोई उपमाने ली जा कितनी बड़ी तृप्ति वो जैसा ऐसा नहीं है यहाँ कोई सादृश दृष्टांत नहीं है विषयों के जो निवृत्ति है विषयों से हम बिल्कुल अलग बैठ सके हर विषयों से तो माने प्रारब्ध के आधार पर जैसा चल रहा चलने दो किंतु टच न हो संग न हो असंग रूप से बैठ सकें विषयों से तो ये परमा तृप्ति आनंद परम निवृत्ति परम तृप्ति आनंद रूपी है वह अनुपमा कोई उपमा उसकी नहीं है स्वता है ऐसे विषयों की निवृत्ति परम तृप्ति है विषयों की निवृत्ति ऐसी निवृत्ति मन से त्याग न बाकी त्याग करके कहीं जा नहीं सकते हैं प्रारब्ध सूत्र के आधार पर शरीर के लिए उसको देना भी है करना है किन्तु आशक्ति भी हो माने हम जो व्यवहार विषयों का ले अपने जीवन के लिए विषय को व्यवहार करें ना कि विषय के लिए जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति विषय सेवन करता है अपने जीवन की रक्षा के लिए और एक विषयों के लिए मरता है मतान नहीं मिला तो मरने को तैयार है एक व्यक्ति खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है मैंने विषय सेवन दो तरह से होते हैं एक जीवन के लिए उपयोग जितना है उतना करे ये जीवन के लिए विषय होगा और एक होगा विषयों के लिए जीवन आपाधापी लगा है उसी में विषयों के लिए जीवन होगा वो तो ऐसा जीवन बनाए कहा आगे विद्याया फलम् दृष्टुे स्वुवेगो नाना वेलायानाकर्म जुगुप्स पश्चात् नरो कर्तुमरहति विवेक तद विद्याया स्वनुवगो फलम् यद भ्रांति बेलायाम नाना कर्म जुगुषित पश्चान विवेक तत्कर् दृष्ट दुखेश दुख देखा हुआ है सब सबके अनुभव में दुःख है माने शारीरिक कष्ट है मानसिक कष्ट है कोई रूपये कष्ट लगा हुआ है ये दृष्ट दुःख है माने स्वयं ने अनुभव किया हुआ दुख निमित्त कई बनेंगे पुत्र मरना भी एक निमित्त है दुख के लिए पत्नी दियुग होना भी एक है धननाश होना जननाश होना शत्रु की वृद्धि होना एक दुख का निमित्त है दुख के निमित्त शत्रु भी बनता है शत्रु की वृद्धि हो गई दुख शुरू हो जाएगा अपने मित्र के हानि हो गई तो दुख होता है दुख दोनों देते हैं शत्रु भी देता है मित्र भी देता है वहां उन्नति दुःख देती है दुख देने वाली है उन्नति शत्रु और यह मित्रों की अवनति दुख देती बात, बात दोनों दुख देने वाले हैं हमने जिसको अपना करके माना है वहां कोई घटना घट जाए तो हमें दुख होता है और शत्रु के घर में कोई उत्सव आदि होने लग जाए तो तब भी दुख होता है सारे जरा भी दे दुख ही देने वाले संसार के पास ऐसा ही है सर्वम दुखमयम सबसे दुख देने वाले हैं तो कहते हैं दृष्ट दुःख के देखा है दुख को सबने अपने अनुभव में देखा कहां देखा आंख से तो नहीं देखा अनुभव में देखा है दुख को ये जो दृष्ट दुख हैं प्रत्यक्ष हुए जो दुख है इनका उस दुखों में माने दृष्ट दुःख यही है कि प्राप्त जो दुख हैं उनमें अनुद्वेग उद उद्वेग में नहीं होना शांत तो होकर के बैठ जा जो होना होना है बस चलने वाला है ना क्यों परेशान होना अब क्या होगा ऐसा हो गया क्या होना है जो होना होना है तो दृष्ट दो के अनुद्वेग विद्याया प्रस्तफल अगर ज्ञानी होगा ज्ञान का फल है दृष्ट दुःख में अनुद्वेग ज्ञानी यदि है तो विचलित नहीं होगा दुखों के द्वारा विचलित नहीं होगा दुख को समझता है शरीर का धर्म है दो तो, आना ही है जैसे नदी का धर्म जल है जल रहेगा ही नदी में क्या करना जल के बिना नदी होना ही नहीं है धर्म ही है वो वैसे शरीर का धर्म है तू, ये तो आएगा ही आएगा ऐसा समझ करके विचलित न होना दृष्ट दुखे अनुद्वेगा, अनुग उद्वेग का अभाव विद्याया प्रस्तुतम फलम, ये ज्ञान का फल परम फल यही होता है अगर वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है तो शरीर आदि के दुख से दुखी नहीं होगा दुखी नहीं ये फल कहते हैं जो पहले किया था पागल अवस्था में क्या जानकार होने के बाद वही काम करेगा क्या पहले रोता था कब अज्ञान काल में शरीर आदि के कष्ट से अपना कष्ट समझकर करके रोता था पहले कब पागल अवस्था में रोता था अब तो की अवस्था में वही काम क्यों करेगा पहले जो काम करता था अब क्यों करेगा ऐसा नहीं करता यही कहते हैं यद कृतम भ्रांति बेलायाम जो भ्रांति काल में जो किया था भ्रांति माने अज्ञान अज्ञान काल में जो कुछ करता था शरीर के दुख से दुखी होकर के रोना धोना चल रहा था उसका ये भ्रांति काल में अज्ञान काल में था यद कृतम भ्रांति बेलायाम बेला, बेला माने काल भ्रांति काल भ्रांति माने अज्ञान काल में जो कुछ किया नाना कर्म जो नाना पाप कर्म किया जो कुछ भी किया जो भी हुआ निंदनीय कर्म करता रहा बेसरम होकर के करता रहा तब अज्ञान काल में जो भी किया उसको पश्चात नरो विवेके ना तद कथम कर तुम्हारा जब विवेक अवस्था में जब व्यक्ति आएगा तो वो जुगुसित कर्म क्यों करेगा अब निंदित कर्म क्यों करेगा वैसे ही जो रोना धोना होता था अज्ञान काल में अब अवस्था में तो क्यों रोएगा वो वास्तव में अगर ज्ञान हुआ है तो कोई भी घटना घटे उसके रोना धोना होता नहीं उससे ठीक है उसका जैसा था वैसा है उसका प्रारंभ ऐसा ही था ऐसा ही ऐसे वो प्रारब्ध के खाते में ही डाल देता है कोई भी पदार्थ के हानि लाभ जो भी है प्रारब्ध के खाते में डाल देता है कौन या उससे मुक्त होकर रहता है अब आपके रोने पर भी कोई बचेगा तो है ही नहीं कोई इष्ट पदार्थ चला गया किसी तरह से वापस आएगा क्या वो पुत्र मर गया या पिता मरा कुछ भी मरा वापस तो आना है ही नहीं फिर भी रो रहे हैं महीनों हो गया साल हो गया साल भी रोने की एक प्रथा है आंसू न आए तब भी रोना पड़ता है ऐसा भी बनाया हुआ है इतने इतने मूर्ख बना रखा है दुनिया ने राजस्थान में ऐसी प्रथा है राजस्थान की बात है घर के जो बड़े मर जाएं जब तो जितने बहू होंगे जितने बेटे होंगे बेटों को तो ज्यादा कुछ नहीं करना है वो बहुओं के लिए जितने भी हों एक साल भर के लिए एक काला चदर होता है काली चद्दर काला जिसमें लाल बिंदी होगी टिक्की टिक्की होगी जैसे यहाँ बिंदी लगाते हैं ना इसे बिंदी लाल होगा बाकी जमीन काली ऐसी चद्दर होती है वो चद्दर किसी ने पोड़ा है तो ना, इसके घर में कोई मरा होगा। उसी समय के लिए वो चद्दर बनाया जाता है वहां मील में ऐसा एक चद्दर ओडेंगे वो, वो महिलाए जितने भी हैं घर के जो बड़े के ऐसे होने पर घटना घटने पर तो अब वो कोई अब यहाँ कोई आया तो अब पहले तो कुछ पहले तो एक बार तो अपने आप स्वाभाविक आंसू गिरता ही है होता ही है ममता है थोड़ी बार बार आंसू थोड़ी आना है बनाओ बस अब कोई आ जाए मिलने के लिए तो वो जो पुरुष वर्ग है वो तो वहाँ पर हुक्का पी रहे हैं उधर उस तरफ बैठे हैं और इधर माइया जो नया आ गया घूंगठ डाला शुरू हो गया एक साल तक उनको करना पड़ता है हाँ वो छाती पीटना नहीं होता है छाती पीटना रोते समय छाती तो पीटा नहीं जाता ये हाथ इधर रखेंगे और ऐसा पीटेंगे आवाज दिखाना है छाती को पीटेंगे तो दर्द आएगा तो यहाँ हाथ ऐसा तो पहले रख लेंगे घुंग टोड़ा हुआ तो होता ही है तो बस माने छाती पीट के तो माने है कुछ नहीं वो आंसू आनंद बना करके इतने पागल बना रखा है लोगों ने है यहाँ कहते हैं ज्ञान का फल यही अगर विवेक हुआ है तो क्या होगा तो अविवेक काल में जो करता था अब नहीं करेगा वो ऐसा देखा हुआ है तो रोना धोना वो अज्ञान अवस्था की बातें थी विषयों को सत्य समझता था क्या समझता था अज्ञान अवस्था में विषयों को सत्य समझता था इसलिए वो रोता था अब अवस्था में विवेक को मिथ्या समझ रहा है वो क्यों रोएगा ज्ञान का फल है ये रोना धोना का अभाव ये कहा यद कृतम भ्रांति बेलायाम नाना कर्म जो भी शतम जो भी करता था भ्रांति काल में रोना धोना गिड़गिड़ाना जो भी करता था निंदनीय कर्म जो भी कर रहा था भ्रांति बेला अज्ञान दशा में कर रहा था पहले अब पश्चान नरो विवेकन अब तो विवेक अवस्था में है वो हाँ। तद कथम कर तुम अर्थ थी वो कैसे कर पाएगा अब माने पहले पति पुत्रादी पति पुत्रादि जो भी साधन थे उसको तो समझता था सत्य समझता था अज्ञान दशा में तब रोना धोना होता था उसका अभी तो विवेक में है ऊपर उठा हुआ है अपने शरीर को ही अलग करके बैठा हुआ है तो उनमें कहां आ सकती होगी तो फिर रोना देना बनेगा नहीं इसलिए शोक के दूरीकरण ज्ञान का फल होता है तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपष्यता यही होता है ईशावासी उपनिषद के जो सप्तम मंत्र है यही होता है ज्ञान का फल शोक मोह का अभाव ये दिखाता है यही है